राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कक्षा 2 के छात्रों के लिए कार्यक्रम रंगों की पहचान भारे जैसे बच्चों ने मिलकर रावण बनाया बहुत बड़ा रावण असल में वे हर साल टोली बनाकर रामलीला खेला करते थे एक बार बच्चों की एक टोली रामलीला खेलने में लगी थी और दूसरी टोली दशहरे के लिए रावण बनाने में बच्चे सोच रहे थे हम भी एक बहुत बड़ा रावण बनाएंगे बांसों को छीलकर उसकी लकड़ियों को बांधकर उस पर कागज चिपकाएंगे और फिर उसमें ढेर सारे पटाखे भरेंगे और जब रावण जलेगा तब खूब मजा आएगा बच्चों रावण का पुतला तो बहुत बड़ा होता है इसलिए एक दिन में उसे पूरा नहीं बनाया जा सकता उसे बनाने में कई दिन लगते हैं कभी उसके हाथ तैयार हो जाते तो कभी पैर तो कभी सिर कई दिनों के बाद वो रावण पूरा बन गया रामू झट अपनी मां के पास गया और बोला मुझको जरा अपना बना हुआ है बस रंगों पर रुका हुआ है कैसे होंगे उसके कपड़े कैसा होगा उसका ज़िए? मां रामू की बात सुनकर हंसी और बोली <laughs> वो तो मैं तुझे सब बता दूंगी पर पहले एक काम कर वो बोला अच्छा क्या काम है जल्दी बताओ ना मां बोली ये ले पैसे कुछ बैंगन ले आ टमाटर ले आ और मेरी पूजा के लिए थोड़े से गुलाब के फूल ले आ और हां तुझे तरबूज पसंद है ना वो मिले तो वो भी ले आना रामू ने झट से झोला उठाया और सामान लेने बाजार की ओर चल दिया थोड़ी देर में वो सामान लेकर आ गया पर मां तो घर में दिखाई नहीं दी वो पुकार कर कहने लगा मां कहां हो मैं सामान ले आया अच्छा ले आया ये ले पकड़ अपने बाबा की तीन दवातें रामू और उसकी मां स्याही की दवातें लेकर बैठक के बाहर आ गए तभी रामू बोला अब तो मुझे बता दो मां कैसे रंग के कपड़े होंगे कैसे रंग का चेहरा अबोली बताती हूं बताती हूं पहले यह बता कि बाजार से सामान लाया कि नहीं रामू ने झटपट थैले में से सारा सामान निकाल दिया क्या-क्या चीजें -क्या निकाली <laughs> बैंगन टमाटर और गुलाब के फूल रामू बोला अब तो बता दो अब तो तुम्हारा सामान भी आ गया वो तरबूज तो कहीं नहीं मिला मां बोली हां अभी बताती हूं लाई हूं मैं तीन दवातें तेरे बाबा के कमरे से काली नीली लाल दवातें तेरे बाबा के कम बैंगनी रंग के कपड़ों की बात समझ में आ गई हां वो बहुत खुश था बोला मां अब ये बताओ रावण की आंखें कैसे रंग की बनेंगी अरे रावण तो बहुत गुस्से वाला था इसलिए उसकी आंखें होंगी लाल लाल ताम मां मैं समझ गया आंखों का रंग होगा तरबूजी अपने पास लाल स्याही तो है ही लाल स्याही से बन जाएंगी रावण की लाल लाल तरबूजी आंखें काली काली पलकें होंगी काली काली पुतली होगी काले होंगे सारे बाल बैंगन जैसे बैंगनी रंग के कपड़े बन गए तरबूज जैसे रंग की लाल लाल तरबूजी आंखें बन गईं और काले रंग के बनाए पलक पुतली मूछ और सिर के बाल हम अब रह गया रावन के बदन का रंग यह होगा हल्का हल्का नीला नीला आसमान सा नीला नीला नीला आसमान नीला नीला अच्छा बच्चों यह बताओ आसमान कैसे रंग का है आ हल्के हल्के नीले रंग का है ना अब तुम कहोगे कि यह आसमानी रंग कैसे तैयार होगा अरे भाई हमारे पास नीली स्याही तो है ही इसमें जरा पानी और मिला लो बन जाएगा आसमानी रंग हल्का हल्का नीला नीला ये आसमानी रंग लगेगा रावण के हाथ और पैरों पर अब रामू ने मां से पूछा मां रावण के दस मुंह तो रह गए उन पर कैसा रंग लगेगा अरे तू गुलाब के फूल लाया है ना बस इन फूलों के रंग जैसा ही रावण के 100 चेहरों का रंग होगा हल्का लाल यानी गुलाबी रंग मां अब मैं समझ गया गुलाब जैसा गुलाबी रंग हमारे पास लाल दवात है ना इसमें जरा सा पानी मिला दूंगा तब हो जाएगा हल्का हल्का लाल यानी गुलाबी फिर गुलाबी रंग से रावण के चेहरे बनाएंगे अब क्या था रामू भागा भागा अपने दोस्तों के पास गया और उनसे बोला अरे दोस्तों मैं अपनी मां से रंग बनाना सीखाया हूं बैंगनी होगा कपड़ों का रंग कर बूजी होगा आखों का रंग आसमानी हाथ पैरों का रंग हलका लाल गुलाबी लेकर सब रह गई थी रावन की तलवार और मुकुट रामू के दोस्तों ने उन पर चांदी जैसी चमचमाती पन्नी चिपका दी फिर भरे गए रावन के पुतले में खूब पटाखे और भूसा अगले दिन राम लिला का आखरी दिन था सब जगे खूब राउनम थी काम को रावण के पुतले में आग लगी आग लगते ही पटाखे छूटे इसके बाद सब हंसी खुशी अपने-अपने घरों को लौट गए <laughs> All right.